नमस्कार व्याकरण धातु साथ पिछला ऑडियो था और इसके बाद अब वहाँ पर उस वक्त तक जो है भू धातु के प्रकरण भू धातु को बताया गया रेंगल कार तक अब आगे जो है अत आदि धातुओं से प्रारंभ कर और इसमें विशेष रूप से पंजाब विश्वविद्यालय के एम संस्कृत की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारित सूत्रों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है हो सकता है कि किसी और विश्वविद्यालय की परीक्षा में उससे अतिरिक्त सूत्र हों या फिर उससे कम सूत्र हों तो वो फिर उन्हें देखना होगा कि वहाँ पे क्या आवश्यकता है और जैसी हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं फेसबुक पर या फिर मेरी जो इसके अतिरिक्त में कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया हुआ है अगर आप लोग भी फेसबुक पर संपर्क करें और अगर आप लोगों की लग रही है कि आवश्यकता पढ़ाई की है तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भी जानकारी दी जा सकती है तो यहाँ पर अब हम प्रारंभ कर रहे हैं अत अत धातु जो है वो सातत्य गमन अर्थात निरंतर जाने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है आदेह सूत्र की क्योंकि मूल रूप से मैं यहाँ पे व्याख्या को देख रहा हूं कि व्याख्या किस तरह से का अर्थ आप लोगों को एक एक सूत्र का स्पष्ट हो सूत्र क्या बोलता है कि अभ्यास के आदि को दीर्घ होता है लिट परे होने पर अब पीछे कहा जा चुका है कि अभ्यास क्या है जहाँ दो हो जाते हैं तो दो में से जो पूर्व है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है तो अब जो अभ्यास संज्ञा होगी है तो वहां पे जो आदि वाला अभ्यास का आदि जो अ है है ठीक जी उससे दीर्घ होता है तो मतलब अभ्यास के आदि आकार से न कि अति धातु से बल्कि अभ्यास के आदि आकार से दीर्घ होता है लिट परे होने पर दीर्घ होता है या दीर्घ हो लिट पड़े होने पर तो उसमें फिर आगे आत रूप जैसे बनता है अत धातु हुई उसमें लिट हुआ फिर तिप, हुआ, फिर तिप के स्थान में और रामल इत्यादि जो सूत्र है उससे अणल हुआ फिर अनुमन लोप हुआ द्वित्व हुआ ठीक है और इसके साथ साथ अभ्यास कर रहे और अभ्यास कर के बाद अत अ इस स्थिति में अत आदे इस सूत्र से अभ्यास का दीर्घ होने पर आ अत, अ तो ये रूप सिद्ध हुआ यहाँ पर ये एक सोचने का बड़ा प्रश्न है कि इन्होंने ये क्यों कह दिया कि उसको दीर्घ हो जबकि उसके बाद भी क्या किया फिर से स्वर्ण दीर्घ किया आ अत, अ ये स्थिति थी इसमें फिर से स्वर्ण दीर्घ किया और फिर अत बना ये ऐसा क्योंकि यहाँ पर ये जो सूत्र है ये है अष्टाध्याय के सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद का सत्तरवा सूत्र और इकहत्तरवा सूत्र जो है आगे है तस्मान नुड द्विहल की जहाँ पर दो हल द्विहल जो धातु है अब यहाँ पर तो सिर्फ अर्थ धातु में सिर्फ एक हल है पर जैसे अर्च धातु होती है उसमें र भी होता है और च भी होता है और अ तो होता ही है तो उसमें क्या है कि जहां पर दो हल हैं उस धातु से दीर्घ हो चुका है अगर अ तो उसके बाद नुट का आगम होएगा तो उसमें नुट का आगम होता है उसमें जैसे यहाँ पर स्थिति थी अत अ वहां पर स्थिति क्या बनेगी अर्च अ उस समय जब दीर्घ करेंगे इसको अत से तो हो जाएगा आ आ अर्च अ अभी इस आ के बाद क्या है हला में। का आगम होएगा न शेष बचेगा और न शेष बचेगा तो क्या है आ न अर्च अ अंत है तो इसलिए इस तरह से इन्होंने किया फिर है सूत्र आड़ आडजादी नाम लुंग लंग शू अट उदात ये जो सूत्र है ये कहां पे लगता है ये लगता है जितने भी लंग और रिंग। ये जो तीन है इनमें अड का आगम होगा और ये धातु के प्रारंभ में लगेगा पर जो आजादी धातु है वहां पे क्या होगा वहां पर अड की बजाय आठ का आगम होगा आठ या आठ ठीक है जी उसमें आशेष बचेगा और फिर उसको दीर्घादि कार्य हो करके आएगा आत इस तरह से आत आदि जो रूप है ये उदाहरण दिए जा सकते हैं अजाधेर अंग से आठ आजादी जो अंग होता है अच्छा जो अंग है उसको आठ का आगम होता है लुंग लंग लिंग में अस्थि सिचो प्रति ये काफी प्रष्टव्य सूत्र है तीन बार परीक्षा में आ चुका हुआ है अस्थि का मतलब क्या हुआ अस्थि मतलब जो है विद्यमान सिच सिच जो है एक तरह से समाहार है यहाँ पर सिच अस असल में सिचो है सिचो प्रति अस्थि मतलब विद्यमान सिचो मतलब सिचस असल में शब्द है सिचस तो सित कैसे बना सिच, च, अस च, सिच और करके बना सिचस ठीक है सिचस बना फिर स को जो है वो संधि अधिकारे सिचो बन गया क्योंकि आगे है अपृक्त अप्रिक्त, अपृक्त <coughs> तो अपृक्त जिसको बोलते हैं पिछले सूत्र हैं यानी में अपृत एकाल प्रत्यय है जो एक अल वाला प्रत्यय होता है ऐसा प्रत्यय जिसमें सिर्फ एक अल है अल किसको बोलते हैं अल जो है उसके अंदर कोई भी वर्ण आ गया स्वर भी व्यंजन भी कोई भी वर्ण अगर एक वर्ण वाला है एक अक्षर वाला कोई भी प्रत्यय है तो उसकी अपृक्त संज्ञा होती है जैसे हमारे पास है तिप तिप में प जो है वो संज्ञा है बचता है टी तो टी में दो अल होते हैं त और ई पर अगर इत से ई का लोप हो जाए जो कि होता ही है तो वहां पे क्या बचता है सिर्फ त, त। तो एक अल रहने पर किसके बाद रहने पर सिच या अस के बाद अपरिक्त एक अल रहने पर और रहने पर मतलब वो विद्यमान है अगर तो विद्यमान सिच और अस से अपरिक्त एक होने पर ईद आगम होता है अब ये ईद आगम क्या है तो वो जो अपरिक्त एक हल है तो उससे पूर्व में होगा और सिच्या बाद होगा, तो उनके बाद में होगा और वो अपरिक्त एकल से पहले होगा और उससे बाद, अब यहाँ पे स्थिति क्या होती है कि आध्यात्मिक संज्ञा तो आपको बताई पहले अच्छा इसमें, इसमें और यहाँ पर आपको क्या है कि एक उदाहरण दे रहा हूं अस्थित सूचो प्रयोग के लिए आतीत ये आतीत रूप भी परीक्षा में आ चुका है इसमें क्या है कि लुंग में चिली को सिच आदेश होगा ठीक है ंगी फिर उसमें चलेह गया का रहा। फिर से और और से, से इट कागम इसके बाद क्या क्या स्थिति इससे पहले क्या हो चुका है आठ जाति नाम से आ का आगम हो चुका है तो और जब वो होता है तो उसके बाद क्या है दीर्घ होगा नहीं दीर्घ नहीं होगा आठश्च एक सूत्र है उस सूत्र से आठ के आकार को और धातु का जो आकार है उसको वृद्धि एकादेश होगा वहां पर दीर्घ नहीं होगा फल एक ही है दीर्घ में क्या होगा आ बनेगा और वृद्धि में क्या होगा वहां पर यहाँ पर हम दीर्घ नहीं दिखा सकते कि उसको अगस्व से दीर्घ हुआ दीर्घ नहीं होगा बल्कि आटस्ट इस सूत्र से वृद्धि एकादेश होगा तो वृद्धि एकादेश होगा आ और इत से एक लोप हो चुका तो आत यह स्थिति थी आत में फिर चले से स हुआ तो उसके बाद इट का आगम हुआ और तो ई इस इसके बाद दस अस्सी इट सूत्र से क्या हुआ इट का आगम हुआ और वो त से पूर्व हुआ और आत ई स ई त ये स्थिति बनी और फिर इट इत ईट ये सूत्र क्या बोलता है कि इट के पर इट पर है के परे से लोप हो किसका लोप हो ईटी पर किसका लोप हो सिच का लोप हो तो अब सिच का लोप इस सूत्र से हो गया इट ईटी इट ईडी इट, ठीक है जी मतलब ई है और इस ई के बाद अगर बड़ी ई हो तो जो बीच में जो सिच का जो स है उसका लोप हो जाएगा सिच का लोप हो जाएगा लोप हो गया तो आत ई बड़ी ई तो ये स्थिति होएगी बाद में उसमें जो है स्वर्ण दीर्घ और आतीत ये स्थिति उनके रूप से होगी यहाँ पे एक चीज ध्यान दे है कि यहाँ पर जैसे एक सूत्र था पिछले पूर्वत्रा सिद्धम पूर्वोत्तर सिद्धम ये बोलता है कि बाद -बाद सूत्र कर तो है वो असिध है सूत्र है इट इट इसने ये जो कार्य किया कि सच स सर का लोक ये दिखाई नहीं दे रहा अब जो दिखाई नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में अक स्वर्ण दीर्घ ये सूत्र कैसे करेगा क्योंकि ये सूत्र तो जो है ये सूत्र तो छठे छठे अध्याय का आकस्वर्ण दीर्घ है अब इसके हिसाब से जब अभी तक स का लोप ही नहीं हुआ असिद्ध है मतलब वो जो कार्य करते हैं अष्ट अष्ट अष्टाध्यायी के जो आठवां अध्याय है ठीक है जी उसके आगे के जो आगे के जो सूत्र हैं, वो जो कार्य करते हैं द्वितीय द्वितीय पाद से वो पिछले लोगों को दिखाई नहीं देते उससे पहले के जो सूत्र हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो हुआ भी कि नहीं हुआ तो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई यहाँ पे तो सर का लोप ही जब तक दिखाई नहीं दे रहा है तो आकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ कैसे हो गया तो उसके लिए वर्तिक है यहाँ पर कि सिज लोप एक आदेश सिद्धो वाच्य की के लोप में एक आदेश सिद्ध होता है वहां पे वो सिद्ध होता है तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि वो असिद्ध है वो तो कर ही नहीं सकते इसकी वजह से तो वहां पे ये वार्तिक कहा तो तुझे जर्घ कार्य किया और आतीत रूप से हुआ सिज अभ्यस्त विधि भ्यस्त इस सूत्र का अर्थ क्या है कि सिज अभ्यस्त का जो सि और विद से परे सिच का जी अभ्य संबंधी जी को होता है। अब अभ्य संज्ञा क्या है कुछ धातु हैं जैसे जागरी आदि धातु हैं उनकी अभ्यस्त संज्ञा की भी है और विद धातु से परे सिच प्रत्य अभ्य संज्ञा जागरी आदि धातु और विध धातु से भरे गिर लकार संबंधी जी को जुस हो गेत कौन से पहले भी बताया है ये जो चार हैं लंग लिंग और ये चार क्या हैं हैं इन लकारो में क्या होगा जी को जुस होगा पर किन धातुओं में अभेश जागृति धातुओं में और विधातु पर यहाँ पर तो ये दोनों ही नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्या है शिक्ष प्रत्यय है तो शिक्ष प्रत्यय के बाद होगा क्या होगा जी को जुस तो जी को जुस किया तो आतिशु ये रूप बनता है ठीक है जी फिर आगे है तीन एक तरह से परिभाषा दी जा रही है कि लघु क्या होता है और गुरु क्या होता है तो हरस्वम लघु हरस्व मतलब जो एक मात्रा वाला है उसकी लघु संज्ञा होती है संयोगे गुरु वो जो एक मात्रा वाला है वो जो एक मात्रा वाला है संयोग के परे रहते ठीक है जी संयोग अगर बाद में है तो जो एक मात्रा वाला है उसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी संयोगे परे ह्रस्व हम संयोग बाद में रहने पर जो एक मात्रा वाला जो ह्रस्व है उसकी गुरु संज्ञा जो लघु है उसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी और जो दीर्घ होता है दीर्घ मतलब जो दो मात्रा वाला है उसकी भी गुरु संज्ञा पुगंत लघु दस्तेच ये सूत्र भी आवश्यक है दो बार परीक्षा में आ चुका है पुगंत पुगंत ये जो है अब पुक का आगम कहा से होता है का आगम के लिए सूत्र है रीक या परे रहते इन धातुओं में पुख का आगम होता है तो पुग में पुशेष पश्चता है तो जहां पर पुख का आगम हुआ हो जिसके अंत में पुक का आगम हो पुगंत और लघु जिसकी उपधा हो तो लघु जिसकी उपधा हो उपधा किसको बोलती है अलवंत्या उपधा में जो अंतिम अल है उससे पूर्व की उपधा संज्ञा होती है तो अगर वो जो उपधा है अगर वो लघु हो लघु क्या होता है लघु पहले बताया कि भाई जो हरस्व हो अगर हरस्व हो तो उसकी या फिर संयोग बाद बाद में हो तो हरसों की भी लग, अच्छा हाँ तो, तो जो एक मात्रा वाला होता है वो होता है लघु अब उपदा जिसकी लघु हो तो उसको क्या होगा वहां पर उसको एक अंग अंग जो उसका अंग में एक है ए, उ री, री उसको गुण होगा सार्वधातुक और आर्धात्व प्रत्येक पहले हमारे पास सूत्र था सार्वधातुक आर्द... सार्वधातुक अर्धात्व ये जो है गुण कार्य करता था पर हमारे पर ये जो गुण कार्य करता था ये सामान्य रूप से गुण कार्य कर रहा है पर यहां पर बात हो रही है कि यहाँ पर उपधा के अंक एक को गुण और गुण कार्य हो रहा है लघु उपधा के एक को सार्वधातुक और आर्धात्व करते रहती तो उदाहरण में जैसे हमारे पास धातु है सिद्ध धातु सिद्ध धातु के अर्थ में लगती है गति के अर्थ में लगती है तो सिद्ध का जो है वो धातु आदि सहस यहाँ पे ये सूत्र याद रखना है सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग होगा जैसे ही सिद्ध जैसे ही आप सेधती धातु का रूप सिद्ध करें, तो आपको सेधती धातु के रूप में सबसे पहले सिद्ध धातु बतानी पड़ेगी सिद्ध धातु से सिद्ध धातु से क्या लकर्मणी चाहव जाकर्म कव्य है इसके माध्यम से फिर वर्तमान लठ में लठ हुआ फिर आगे तो उसमें उससे पूर्व क्या है सबसे पहले क्या करना है धातुआ ली चावी कर्म कव्य से भी पूर्व आएगा धातुआ शह सह उससे क्या होता है कि धातु के आदि का जो श होता है वो स हो जाता है तो यहाँ पे सिद्ध धातु जो है वो असल में सिद्ध धातु बन जाती है सीध पेट कटा शिद वो हो गया सिद्ध और मतलब क्या होता है इसका गत्याम गति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है जाने के अर्थ में गति के अर्थ तो ये जो सिद्ध धातु है इसमें ई है और कहा ई है ध से पूर्व है तो वो अलोन्त्यात पूर्व उपदा। तो उपदा में ई है अब उस अंग में जो ई है उसको गुण होगा क्योंकि सार धातु परे रहते हैं शारधातु क्या होता है सार धातु कम जोषित है उसकी भी सार धातु क्या होती है है और जो है उसकी भी तो यहां पे में रूप था रूप को सीधती बन गया पूर्ण से इस सूत्र से अब अगला सूत्र है असंयोगालिटकित जो असंयोग से संयोग किसको बोलते हैं संयोग जहां पर हल हो हल अर्थात व्यंजन हो हयर हाँ जब गर्दा चाटा था, चाटा तो है इनमें अगर व्यवधान ना हो मतलब एक हल के बाद दूसरा हल हो और उसके बीच में कोई व्यवधान ना हो व्यवधान मतलब हल के अलावा कौन होता है उसका व्यवधान होगा ठीक है जी तो हल के बीच में व्यवधान ना हो तो जहां पर अचना हो तो वहां पर संयोग संज्ञा होगी तो जहां पर संयोग स्यो... ना हो असंयोग से परे जो अपित है उसकी उस लिटकी की कित संज्ञा हो जाती है अब असंयोग कहां पे होगा जहां पर तो आप बोल रहे हैं जैसे कि जैसे हमारे पास है सिद्ध के बाद अतुष ठीक है जी तो वहां पर अतुस में क्या है असहयोग है अब असहयोग तो कहाँ पे है सिद्ध के बाद अगर आपने अ कहा तो वहां पे भी असंयोग ही है क्योंकि संयोग तो है ही नहीं हल तो ऐसा तो नहीं है कि हलों के बीच में अच नहीं है अच्छ भी है। पर वहां पर अपित नहीं है अपित्व क्यों नहीं है तिप तस झी था, थे वस, वस पहले मैं बता चुका हूं कि सिप तिप तिप सिप और मिप ये जो तीन है इनमें प इस होता तो प इसज होते हैं इनको पित बोलते हैं और प में नहीं है उनको अपित कहेंगे तो तस और, जी, और था झी थ व या मस ये जो है ये क्या है अपित है और इनके स्थान में जो आदेश हो रहा है नल अतुस उस उल अतुस उस थल अथुस अल व ठीक है जी ये भी जो आदेश है ये भी अपित है, अपित कहलाते है हैं तो असयोग असहयोग से के बाद से जो अपित होगा जो कि पित्त नहीं है ऐसा जो लिट है उसकी कित संज्ञा हो जाती है तो सिद्ध धातु के बाद अगर अतुष्ट आपने किया तो अतुष्ट में क्या है संयोग नहीं है। और वो अपित है तो वहां पे कित संज्ञा होगी और कित संज्ञा का फल क्या कंगितिशी तो नि, का फल ये है कि वहां पर गित, गित, और और जहां हो तो वहां पर गुण वृद्धि कार्य नहीं नहीं होता तो तो जो को गुणा होना था वो नहीं हुआ और ये सिशी इस तरह से रूप बनी के अर्थ में शुचि शोके शोके अर्थ में शुच्छातु का प्रयोग होता है और गद व्यक्तायाची जब अपनी व्यक्त वाणी का व्यक्त वाणी जिसको व्यक्त किया जाता है ऐसी वाणी में किस धातु का प्रयोग होता है गद धातु गदती मतलब कहता है या कहती है या कह रही है या कह रहा है तो नेर तो नेरगद यहाँ पे सूत्र क्या है नेरगद नद पद पद घूमा सती हंति याति वाति वापति चिनोति क्या होगा न जो है उसको चुनौती हो जाएगा अगर वहा पर उपसर्ग ऐसा है इन धातुओं का जो न है उसको हु हो जाएगा अगर उपसर्ग में ऐसा कोई निमित्त है जिसकी वजह से ना को तो ना होता है तो ऐसा कौन सा निमित्त होता है जिसको नाको ना होता है वह है और शो न हो जाता है तो अगर ऐसा वो जो र और शुर हो जाता है वो अगर निमित्त उपसर्ग में हो जैसे प्र उपसर्ग है तो प्र में री होता है अब र के बाद अगर अगर नी ये नी हैं भी उपसर्ग का ही है तो का जो नी है उसके न को न हो जाएगा कब होएगा गद नद पत आदि ढाचुओं के परे रहते और उसमें भी कब होगा जब उससे पहले कोई और उपसर्ग होगा जिसमें र या श हो उस निमित्त की वजह से अगर नी उपसर्ग भी है बाद में और उसके बाद गदि धातु है तो उस नी को हो जाएगा तो ये ये रूप बनता बनता है है लट में है। इसमें आपने उपसर्ग लगा दिया प्र और नी तो प्रणिगदती तो इसको पद इत्यादि सूत्र से क्या हुआ प्रणि गदती से प्रणी गदती रूप बन जाता है फिर है कुहोश्चू ये कवर्ग और हकार को किसके वर्ग हकार को अभ्यास के अभ्यास पहले बताया जा चुका है क्या है तो अभ्यास के कर्ग और हकार में चवर्ग आदेश होता है तो चवर्ग होती क्या चीज है और के क्या क्वर्ग होता है क ख ग आदि हो गए एक वर्ग और छि हो गए चवर्ग तो क्वर्ग के स्थान में स्वर्ग होगा और के स्थान में भी स्वर्ग होगा तो ह के स्थान में स्वर्ग में असल में जो सबसे मिलता जुलता अगर कोई है तो वो है झ तो ह के स्थान में झ होता है और क्वर के स्थान में क्रम से मतलब जैसे क के स्थान में छ के स्थान में छ फिर घ के स्थान में फिर घ के स्थान में झ स्थान में यहा इस तरह से क्रम से होगा और हर के स्थान में झ होगा तो ये कोष्ठु ये सूत्र करता है तो इस इस तरह से तो जहां पर आपके पास गगाध बनेगा तो गगाध में क्या होगा गगाध में उसे कोष्ठु से वो जगाद बन जाएगा गगाध से जगह आगे बन जाएगा और कई जगह ऐसा भी हो सकता है जहां पर वो जो पिछला एक सूत्र था अभ्यास से चर्च अगर उसकी आवश्यकता है उसका यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने सूत्र ने क्या कहा है कि अभ्यास में झलों को जश और खयों को चर होते हैं अब यहाँ पे पहले से ही जब जश है तो उसमें क्या होगा ज तो जश में ही आता है तो इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं होगा पर जहां पर अगर कोश्चू ने कहीं अगर खय बनाया या कहीं अगर झल बनाया तो वहां पर फिर से अभ्यास का प्रयोग होगा और उसको जस्तु या चर् कार्य किया जा सकता है यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं यहाँ पे गगात था गगात के बाद को ज हो गया कोश्चू से और वो जगात बन गया अत उपधाया ये भी सूत्र परीक्षा में दो बार आ चुका है उपधाया अथो तो वृद्धि चाह उपा के अ की वृद्धि होती है प्रत्यय प्रयोग रहते इस सूत्र का बहुत ज्यादा होता है इसलिए यह सूत्र अवधेय है नीति मतलब नित का मतलब हुआ ने, ने जो है इत संज्ञक है जहां और गित का मतलब हुआ रण जो है इत संज्ञक है जहां रण इत संज्ञक जैसे णल अणल में क्या होता है अण होता है वो अण की संज्ञा हो जाती है तो अणा वो जो है वो क्या हुआ अणित उसमें अण की एक संज्ञा होती है तो अणित प्रत्ये पर रहते जो उपधा का जो अ है उसको वृद्धि हो जाएगी तो वो आ बन जाएगा तो, तो जगा से बन गया जगाल उत्तम उत्तमोवा कि उत्तम पुरुष का जो अणल है तो उत्तम पुरुष में है, अनाल अतुस उस थल अणाल उसल तो ये जो उत्तम जो उत्तम पुरुष का है उसको विकल्प से वो वो होता है वो उसको विकल्प से माना जाता है मतलब कहीं माना जाता है और कहीं नहीं माना जाता है तो जहां पर तो माना जा रहा है वहां पर तो वो अतुपदाय से वृद्धि होगी और बन जाएगा और जहां पर गणित माना ही नहीं है तो वहां पर फिर उसकी वृद्धि नहीं हो सकती तो वहां पर जगद रूप रहता है और जहां पर उसको मृत मान लिया जाता है वहां पर अतुप से वृद्धियों के जगाद रूप बन जाता है तो पुरुष में दो रूप बनते हैं एक वचन में जगाद और जगद जगाद जगाद। जगाद। ज़िके ज़िके। अतो हलादे लघु हो हला दे हल है आदि में जिसके उस लघु का आकार का वृद्धि हो विकल्प से आदि परस्म पद में परे रहते। अब ये कुछ एक सूत्र हैं, ये इस तरह के हैं कि इन्हें अगर समझ लिया जाए तो बड़ा लाभ होगा ये इसमें हम देखिए कि ये सूत्र है सात दो सात अतो पहले सबसे पहले मैं सूत्र बताता हूँ सात दो तीन ये आगे आएगा ठीक है जी इसे ध्यान में रखिए फिर हलत्याच दो चार ये तो था ना सात दो तीन वध व्रज हलंत्याचर सात दो तीन क्या में क्या बोल रहा हूँ कि अष्टाध्याय के सातवें अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है वधव्रज हलन्त्याच वधव्रज हलंत आच में बोलता है की ये जो धातु है वध्य ठीक है जी इनके और जो और जो हलन्त धातु है हल है जिनके अंत में उन धातु के अंग अवय अच्छ को वृद्धि होती है उसका जो अवयव है अच उसको वृद्धि होती कब परस्मय पद शिच परे रहते परस्मी पद का जो शिच है उसके मतलब आत्मय पद में नहीं होगी सिर्फ परस्मय पद में होगी और इसके बाद एकदम अगला जो पाणी की अश्ल में अगला जो सूत्र है नेटी नहीं होती नेटी मतलब न तब इटी परे रहते हर धातु से इट का इट का आगम होता है ईड तो वहां पर अगर इड हो तो ईड आदि में पर रहते में हलंत को जो वृद्धि होनी है वो नहीं होगी ये सूत्र बोलते हैं और इसके बाद फिर हमारे पास सूत्र है और इससे भी पहले आप ये एक सूत्र देखिए ये प्रारंभ कहा से हो रहा है कार्य सिची वृद्धि परस्मै परस्मयी पदेशुंत अंक की वृद्धि हो परस्मै पद सिच परे रहते ये है साथ में अध्याय के द्वितीय पांच का पहला सूत्र सिच ये ये जो हमारे पास रघु सिद्धांत कौमदी है इसमें ये थोड़ा सा आगे जा करके है ये पाठ्यक्रम में नहीं लगा है सूत्र तो इसके इसको मैं मैं वैसे नहीं लेने वाला था पर तो यहाँ पर ये समझाने के लिए कि वृद्धि का प्रकरण था और सीच में वृद्धि कि सीच में वृद्धि हो परस्मय पद परे रहने पर इसमें पदों में तो इगंत अंग जो इग अंग है अगंत अंक नहीं होगी इगंत अंक हुएगी इगंत अंग में क्या होता है एक अंत, उ, री, ल, री। इनकी वृद्धि वृद्धि हो हो जाएगी, जाएगी, इनको सिच परे रहते में, ठीक है जी, धातु के की वृद्धि इसके बाद अगला सूत्र था व्रज हलन्त्या उसने कहा कि भाई उसने भी कहा कि व्यव और जो हलंत है उसके वृद्धि हो जाएगी।, परस में परे जाएगी फिर उसके बाद नेटी ने कहा कि अगर इड का आगम हुआ है तो फिर वृद्धि नहीं होगी और फिर मेरे पास सूत्र आर है एक और भी सूत्र है अच्छा फिर इसमें जो है ये अभी मुझे वो सूत्र है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे पे ही हाँ ये आएगा और ठीक तो मैं इन दो को बता देता हूँ अभी और इसके बाद इस चीज़ को जो बोल रहा था शॉन्ट करता हूँ अतोला देो इस सूत्र को मैं बता रहा था कि और से हलादी धातु के हरस्व आकार को हल है आदि में ठीक है हलादे हल है आदि में जिसके उसका जो हृस्व आकार है ठीक है लग होगा तो हृस्व उस आकार से अतो मतलब अ से को वृद्धि होती है कब विकल्प से इट आदि पर ठीक है जी यहाँ पे विकल्प से वृद्धि होएगी और इसके बाद एक और सूत्र परीक्षा में जो कि लगा हुआ है और आपके पाठ्यक्रम में भी है वो है हाँ बस ठीक है अभी इतना रखते हैं उसके बाद आगे जो फिर जैसे जैसे आएंगे मैं समझाऊंगा फिर अगला सूत्र इसके बाद क्या है अड़द धातु को लिया अड़द अव्यक्त शब्दे अण धातु किस अर्थ में लगती है अव्यक्त शब्द में दो तरह के शब्द है एक है व्यक्त एक है अव्यक्त जैसे कि क ख ग घ, ये जो ध्वनिया है ये व्यक्त ध्वनिया है इनको आप उसी तरह से फिर से व्यक्त भी कर सकते हैं तो अव्यक्त ध्वनि क्या हुई अव्यक्त ध्वनि हुई जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इस तरह की आवाज है इसको आप किस तरह से कहें कि एक्जेक्टली exactly ऐसी आवाज बताया नहीं जा सकता है तो वो हो गया अव्यक्त ध्वनि तो यहां पर क्या है कि जो अणद धातु है उसमें नो ना को न होता है यह सूत्र बोलता है कि धातु के आदि अणा को न होता है उपदेश में जो धातु है कि धातु के अधि को नकार होता है सूत्र से सभी अणकार आदि धातु नकार आदि बन जाते हैं प्रयोग में सब नकार आदि ही रहेंगे इस देश में यह निर्णय ना हो सकेगा कि कौन सी धातु अणकार आदि और कौन सी इसके लिए निम्न निर्णय भाष्य के अनुसार क्या होता है कि नर्द नट नाथ्री टू नदी नाद्री नुक नक और रित ये जो धातु ये असल में इन आठ धातुओं को छोड़कर शेष नकार आदि धातु असल में उपदेश है अर्थात तो उनका जो नकार है वो नकार से बना हुआ पहले वो न थी बाद में। पर ये जो आठ धातुएं हैं ये न थी नहीं कभी ये न ही थी तो धातु का आदि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धातुआ धातवादेह सह शह की धातु जो श है वो बोलता है कि श को स कर दो वैसे ही धातुवादेह शह स बोलता है श को स कर दो वैसे ही क्या बोलता है कि न को न कर दो तो ये भी पूर्व इसका प्रयोग होगा से भी निमित्त पर उपदेश धातु को धातु का जो न है उसको होगा अब क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे पास धातु तो अण है ठीक है जी रशभि हम बोलता है समान पद है अगर समान पद हो तो उसमें र और श के बाद जो है ना को न हो जाता है तो र और न की वजह को कोणा हो सकता है अगर उपसर्ग में वो निमित्त है र या श, तो न को न हो जाएगा तो हमारे पास वैसे रूप बनना था नदती उपसर्ग लगा दिया प्र तो प्र नी तो उपसर्गा ऋणोपदेश से, से बोलता है कि उपसर्ग निमित्त पर जो उपदेश जोड़ना उपदेश वाली धातु है उसके न को अणा हो जाएगा न उपदेश वाली धातु यानी कि उपदेश में जोड़ना है जो उपदेश में अणा नहीं है उसको नहीं होगा ठीक है तो यहां पे क्या बनेगा फिर प्राणदती प्राणी नती इस प्रकार से प्राणी नदती में क्या बनेगा प्राणी नदती में इत्यादि से नी क्योंकि प्राणी इत्यादि जो सूत्र है वो बोलता है कि उपसर्ग की जो उपसर्ग का जो न होता है नी उपसर्ग है तो नी उपसर्ग में जो न है उसको न हो जाता है अगर उससे पहले कोई ऐसा उपसर्ग हो जिसमें र या श हो तो, तो उससे तो नी को उड़ा होता है जो कि उपसर्ग वाला है पर जो धातु का जो न है उसको किससे होगा उसको इससे होगा उपसर्ग आदश मासण उपदेश उससे न को उड़ा हो जाता है प्राणादित रूप फिर एक हल मध्य आदेश तो अब ये एक थोड़ा सा जटिल सा सूत्र है और पृष्टव्य भी है परीक्षा की दृष्टि से एक बार आ चुका है तो अतः अतः मतलब और से और से क्या होगा और से एक हल मध्य एक हल के मध्य में अनाश अनादेश आदेश, आदेश नहीं हुआ है जिसको वहां पर एक आर अ अक, को ए हो जाएगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा कब होएगा कित लिट परे रहते कित किसको कहा है असोगा लिट कित जहां पर संयोग नहीं है ऐसा जो अपित लिट है उसकी कित संज्ञा होती है अपित्व जुड़ ध्यान में रखना है जो पित्त नहीं है तो, क्योंकि जो आत्मपद का जो लिट का रूप होगा वहां पे कहीं पे भी पित्त असल में होता ही नहीं है तो सां इही तो वहां पे नहीं होता है तो परंतु जो परस में पद होता है वहां पे होता है तिप तिप पे वहा होता है परंतु वहां पे सिर्फ तीन में ही होता है जो आग् पद है उसमें तो तीन में भी नहीं होता इस सूत्र की प्रवृत्ति जो है चार स्थितियों में होती है तो वो चार स्थितियाँ क्या ध्यान में रखनी है हर्स्व आकार हो हर्स्व होना बहुत जरूरी है फिर इसके साथ, साथ साथ संयोग ना हो असंयोग होना चाहिए अंग के आधि वर्ण को लिट को निमित्त बनाकर आदेश ना हुआ है लिट को निमित्त बनाकर आदेश कैसा आदेश हो गया जैसे कि कहीं पर उसको अगर न... और इसके साथ किित लिट परे हो कित लिट परे होना बहुत जरूरी है वो के तो उससे होगा अब असु में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होएगी क्यों क्योंकि ई है, है, तो है।, है। रास्से में जहाँ पे ये रस धातु है वहां पर इसकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी वहां पर रास धातु थी असल में तो वहां पे दीर्घ था दीर्घ था तो वहां पर प्रवृत्ति नहीं हरस्व में प्रवृत्ति होगी इस सूत्र की शरतु में प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी क्योंकि उसमें सर धातु है सर धातु में संयोग होता है संयोग रहित होना चाहिए जगत में आदेश होने से सूत्र जगत में प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई क्योंकि वहा पर जो अभ्यास चर्चा है या कोचू है उससे हो चुका है काफी तो उससे आदेश हो चुका है वहां पर इसलिए सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी तो इसके अलावा जो भी जगह हैं वहां पर सूत्र की प्रवृत्ति होगी तो आदेश भी लिट को निमित्त मान करके प्रवृत्त होना चाहिए वैसे नहीं यदि लिट को निमित्त मान के आदेश न हो तो सूत्र प्रवृत्त होगा ठीक है तो यहां पर क्या है जैसे जस, पहले कहा कि अणो को नहा अब जी, न, नहा ये अणो न सूत्र या धातु शह सह ये लिट को निमित्त मान करके नहीं हुई है कि भाई लिट है तो आदेश ये होंगे अगर लिट नहीं होता लट होता तो वहां पर भी धातुवाद सह सूत्र से शह हो जाता है सिद्ध धातु से धातु बन जाती है और अणोन से अण धातु नद धातु बन जाती है तो वहां पर लिट को निमित्त मान के आदेश नहीं लिट निमित्तक उसको नहीं होता है लण निमित्तक वो नहीं है तो जहाँ पर लिन निमित्तक नहीं है ठीक है जहा पर लमितक आदेश नहीं होता और जो अंग है उसका अव्यव अगर संयोग से रहित है ठीक है असंयुक्त है और इसके साथ साथ वो वहां पर हृस्व है ठीक है तो हर्स्व आकार है तो वहां पर क्या होगा और बाद में कित लिट है परे तो आकार को एकार हो जाएगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा तो नद नद अतुश अगर स्थिति है और उसका नद अतुश अगर स्थिति है तो उस न अभ्यास का लोप हो गया और नद का जो नेद बन जाएगा और उसमें अतुष्ट छ जाएगा नेद तो इस तरह से रूप बन जाएगा थलीचा सिटी थलीचा सिटी थल परे रहने पर अब थल में तो ये आदेश नहीं ले सकता क्योंकि थल कहा होता है अतुस अतुस उस थल लगता है है है में सिप क्या होता है? पित। पित जो होता जो तो वहां पे वो कित वहा नहीं वहाँ पे कितनी होगा कितनी होगा तो वहां पे तो वो लगेगा ही नहीं क्योंकि कित लेट में होएगा यह आदेश तो अब अब इस सूत्र ने कहा कि थल परे रहने पर सेठ अगर वहां पर सेठ हो सेठ मतलब इट सहित हो अर्धत् अगर इट का आगम हुआ हुआ है तो ऐसे थल पर रहने पर अकार को एकार हो जाएगा और अभ्यास का लोप हो जाएगा तो इस प्रकार से न नद स्थिति में अर्धत्द से इट का आगम हुआ न ई था स्थिति में न अभ्यास का लोप नद में अकार को एकार हो जाएगा नेद बन जाएगा नेलीचर से सूत्र से कि सूत्र क्या बोलता है कि लिंडमित आदेश नहीं होता है जहा जो अंग का अवय है अगर वो अकार वो ह्रस्व अकार है और अगर असंयुक्त है तो वहां पे अकार को एकार और अभ्यास का लूप होता है कित परे रहते ये कहा अद एक, आद, एक हल मध्य आदेश लेती और सेटी ने कहा कि थल परे रहते भी सेट में ऐसा होगा जहां पर इट का आगम हुआ वहा है वहां थल परे रहते भी ऐसा होगा जरूरी नहीं है वहां कित हो कित नहीं है तो भी ऐसा होगा तो अगली जो धातु है तू नदी सुधन जो धातु है अब उसके विषय में बता रहे हैं वो वृद्धि के अर्थ में उसका प्रयोग होता है टू धातु में टू जो है वो इत संज्ञक है पर किस कौन सा सूत्र उसको इत संज्ञक करता है उसके लिए बोलते आदि टू कि आदि में जो नी आदि में जो निय है टू है ड है टू डू ठीक है ये अगर आदि में हो नी टू डू अगर किसी धातु के आदि में हो तो वो इत संज्ञक हो जाएंगे तो टू नदी धातु में टू आदि में है इत के हो गया? तो धातु नदी और ई भी होगा अंत का तो नद धातु थी इसमें भी नद धातु है पर अर्थ अलग अलग होते हैं जैसे कि जो अणद वाली नद धातु है उसमें क्या है अव्यक्त शब्द के अर्थ में लगती है और जो टू नदी वाली नद धातु है वो समृद्धि के अर्थ में लगती है तो जो अनद धातु से जो नद बनता है उसके रूप चलते हैं नदती प्रणी नदती थीके? या ननाद इसमें रूप कैसे चलते हैं इसमें नंदती अब ये नंदती कैसे बन इसमें है कि इदितो नातु हो कि इद है इत जिसकी तो नदी धातु में क्या है ई है और ई वो जो है इतक है अगर ईत संजक है किसी धातु का तो वहां पे नुम का आगम होगा इद इतो, मतलब ये सूत्र बोलता है जिसके बाद त आ गया या जिसके पहले त आ गया तो वहां पर वो उसी स्वर का बोधक होगा उसी का ना उससे दीर्घ का बोधक होगा ना हरस्व का बोधक होगा ना उपलब्ध का वो जिसके बाद आ रहा है उसी का ही बोध कराएगा तो यहाँ पे इत का मतलब हो गया कि ई के जिसमें इत संज्ञक है तो उस धातु में नुम का आगम होगा तो ये जो नुम का आगम है ये किसी भी लकार से पूर्व होगा तो जैसे ही आपने धातु को जैसे हमने धातुवाद सह है वो किसी भी लकार के आने से पूर्व होगा श न, है धातु में तो सकार हो जाएगा उसी प्रकार से रोन सूत्र भी जो है किसी भी लगा से पूर्व होगा अणा को न हो जाएगा धातु के अणा को न उसके प्रकार से अगर धातु में ई जो है इस संज्ञक है तो उसमें क्या होगा उसमें नुम का आगम होगा और प्रारंभ में होगा नुम के आगम में विशेषता यह है कि वो मित है नुम में मो है इस्ञक है जो मित प्रत्यय होते हैं मिद अचोत्यात पर तो परिभाषा ये है कि मिद जो प्रत्यय है वो अचो अंत्यात अंत अच के बाद उनका प्रयोग होगा अचो में जो अंतिम अच है उसके एकदम बाद उसका प्रयोग होगा तो धातु क्या थी टू नदी टू नदी में टू और ई इस संज्ञा के नद धातु बची नद धातु में जो है नुम का आगम हुआ तो नद धातु में न के बाद है अ दस पूर्व और न के बाद अ है तो उस स्वर के एकदम बाद जब क्या लगेगा नुम लगेगा नुम लगेगा तो उसमें म और उ उत्संक है ना बचेगा तो नद में न के बाद न आ गया तो वो बन गया नंद ठीक है अब ये जो नंद धातु है इसके बाद फिर आप लट आदि कार्य करेंगे और नंदी इत्यादि रूप सिद्ध होंगे। फिर अगली धातु है जी हमारे पास तो, इद धातु, इदी तो नुम धातु का अर्थ स्पष्ट हो गया इदी तो नुम धातु का अर्थ हो गया कि इत जिसके हृस्व इकार की संज्ञा हुई हो ऐसी धातु को नुम आरंभ हो यह हो गया जी इदी तो नुम धातु फिर अगला आ, अगली धातु है हमारे पास अल्च पूजायाम पूजा के अर्थ में अल्च धातु लगती है और उसके अलती इत्यादि रूप बनती है अनच ये रूप बनता है उसका आ, लिट में और ये कैसे बनता है ये बनता है अत आधे इस सूत्र की सहायता से अत आधे सबसे पहले यही सूत्र करवाया ठीक है कि इसमें क्या होता है कि अभ्यास के आदि अ को दीर्घ हो जाता है जो कि हृष्य है उसको दीर्घ हो जाता है लिट पर इससे अर्श धातु में अर्च, अ, अर्च, अर्च अर्च ऐसे करके वो अभ्यास हुआ द्वित हुआ तो अर्च बना अर्च बना तो तस्मान नोट द्वि हलो से अच्छा उसमें जब दीर्घ हो गया तो उसे तस्मान नोट द्वि हलो से नुट का हुआ और वो अनच इस तरह से पड़ा तो तस्माद नुट द्विहल सूत्र का अर्थ क्या है कि दो हल जिस धातु में हो द्विहल मतलब दो हल जिस धातु में हो उसके दीर्घ हुए आकार से तस्मान मतलब उससे द्विहल जिस धातु में हो उससे दीर्घ हुए आकार से नुट आगम हो ठीक है ये सूत्र एकदम जो है ये सूत्र है सप्तम अध्याय के चतुर्थपाल का इकहत्तरवा सूत्र और इससे पहले का सूत्र है अत आधे अत आधे के एकदम बाद आता है जो कि जिसका दीर्घ हुआ वह है अ, तो अगर वो द्विहल धातु है तो उसके बाद उससे क्या हो जाएगा नुट का आगम हो जाएगा व्रज हल्याच ये सूत्र पहले बता चुका हूं मैं ऐशाम एशाम मतलब इनके व्रज धातु का अर्थ जाना होता है ठीक है और वध धातु बोलने के अर्थ में लगती है तो वद व्रज और हलंत धातुओं के अच को वृद्धि हो पर उससे तो आगे फिर वो बनता है अवराजित अवराजित में क्या स्थिति है कि वृष धातु से तिप हुआ इकार का लोभ हुआ इतर्ष से हुआ, थे, फिर, फिर चले से से चली हुआ फिर से चुआ। फिर फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है अस्थि सिचो ब्रिक ईट का आगम हुआ और फिर इट इटी से और आर्धातु से इला से ईट का आगम हुआ तो अब ईद और ईद के बीच में स है ईट इट ईद की वजह से उस स लोप हो जाता है और वहां पर वो स्वर्ण दीर्घ हो जाता है अब व्रज हलनते इससे इससे क्या होता है वृद्धि होती है तो व्रज जो है वराज बन जाते है और बाकी फिर अवराजित ये रूप से हम्यंत क्षण स्व जागरणी स्वेदिता ये एक सूत्र उस वक्त मेरे को नहीं मिल रहा था वो अब ये मैं देख रहा था ये जो है ये सातवें अध्याय के द्वितीय पाद का पांचवा सूत्र है पहला सूत्र क्या है सातवें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है सिचि वृद्धि प्रश्न पदेशु अंको वृद्धि होती है प्रश्न पद सिच परे रहते फिर उसमें फिर उसमें तीसरा सूत्र क्या है कि वध व्रज हल आच है की वध व्रज और जो हलन धहत् है उनके अच को वृद्धि होती है प्रश्न पद सि रहती है उसके बाद फिर चौथा सूत्र क्या है नेटी इट परे रहते वृद्धि नहीं होती हल अंत को हल अंत वाली जो धातु है उसमें वृद्धि नहीं होती अगर इड का आगम हुआ हो और फिर उसके बाद अगला सूत्र क्या है उसके बाद अगला सूत्र है ये जो अब यहाँ पे आ रहा है कि हम अंत क्षण श्वत जागरणी श्वेदिताम ह अंत वाली जो धातु है और जिसके अंत में है या मिसके अंत में या ये अंत में ऐसी जो धातु है उनसे और क्षण स्वस्थ जागरी ठीक है जी ये जो धातु है उनसे और श्वेद और और क्या है हमारे पास ये हकारांत मकारांत और यकारांत हा म य क्षण स्वच्छ जागरणी क्षण स्वच्छ जागरी और एदित। मतलब ऐसी जो धातु है जो उनके अच को वृद्धि नहीं होती इधि सिच परे रहते ये नेटी सूत्र के एकदम बाधा है तो इसमें भी वही बात हो रही है कि इधि सिच परे रहते वृद्धि नहीं होती इनके उदाहरण जो है जैसे अमहीत, अक्रमीत, अहय अक्षणी अश्वसी अजागरी ये धातु है इसमें ये इस तरह की है उदाहरण के रूप में ये दिए जा सकते हैं धातु के फिर उदाहरण सारे देने की आवश्यकता नहीं सिर्फ एक भी उदाहरण अमहीत या अक्रमीत या ये दे दिया तो जी पर यहां पर हम दे रहे हैं अकटीत। अकटीत में क्या होता है में में में होता यह कि कि कट धातु है है में में आगम चिली इति ये सब कुछ करने के बाद क्या लोप होने पर स्वर्ण में ये स्थिति अब यहाँ पे हवन व्रजन पर अतोहलाद और लगा इससे वृद्धि अच्छा अतोलादोल से वृद्धि प्राप्त थी ठीक लघु है यहाँ पर उपदा तो हलादे लघु अकार की वृद्धि होती है इटादी परस में वस्ते पर रहते तो वृद्धि होनी थी पर हमयंत क्षण इससे निषेध हो जाता है और वृद्धि नहीं होती ये है अकटी। कटे क्यों यहाँ पर विशेषता क्या है कि ये जो कट यहाँ पर है अकटी में जो कट है कट धातु जो है वो किससे बनी हुई है कटे मूल जो धातु थी वो कटे थी वर्षा आवरण में दो अर्थ में लगती है वर्षा के अर्थ में और आवरण के अर्थ में कटे धातु तो इसमें कटे में क्या है कि एद जो ए है वो इस संज्ञक है तो कट बचता है तो एद ऐद जो धातु होती है स्वेदिताम ये एदी ताम। तो एद जो धातु है उसमें वृद्धि नहीं होती सिच परे रहते सितेमीपद में तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई तो ये भी परीक्षा में आ, चु, आ, चु, आ चुका है अकटित भी हमियंत क्षण है इस तरह से याद करना है धूप आयह इन सूत्रों से क्या आय प्रत्य स्वार्थे अब यहाँ पर गुप्त धातु का प्रकरण चल रहा है ये गुप्त धातु तक ही है उसके बाद वहादीगढ़ में सिर्फ एक धातु है जो कि परीक्षा में पाठ्यक्रम में निर्धारित है गुपू धत्व जो है वो रक्षा के अर्थ में लगती है रक्षणे गुपू धूप विच्छी पणिपनी आए इनसे आय प्रत्यय होता है आय प्रत्यय किस अर्थ में होता है स्वार्थ में होता है अपने ही अर्थ में मतलब किसी विशेष अर्थ में नहीं होगा वो स्वार्थ में होगा जब हम कहते हैं स्वार्थ तो स्वार्थ का मतलब क्या होता है कि स्व अर्थ स्व मतलब अपना जो उसका उस धातु का अपना ही अर्थ है जैसे गुपु धातु का अर्थ है रक्षा तो वो जो रक्षा अर्थ है उसमें ही आए प्रत्येक का प्रयोग होगा तो आए प्रत्येक का प्रयोग है गुप आय इस प्रकार से बन गया उसके बाद लघु लघु लघुंत लघुस्त इस सूत्र से क्या है जो लघु जो उपदा है उसको गुण हो गया तो गुप को गोप आय जुड़ा गोपाय इस तरह से और यहाँ पर यह बन गया सनाद्यंतर धातुह ये एक सूत्र है कि सन आदि जो प्रत्यय हैं सन आदि कई प्रत्यय हैं सन से लेकर कमेरणिंग सूत्र से विहित जो अणिंग जो बारह प्रत्यय हैं कौन कौन से हैं सन क्य काम्यच क्यंगशोर क्योचर क्विब तथा द्वादशमी ये बारह प्रत्यय कहे गए हैं सन क्य काम्यच आदि तो उनमें आय भी एक प्रत्यय है तो आय प्रत्यय जब हो तो वहां पर क्या है कि सनाद्यंत धात्व ये जो प्रत्यय हैं जिनके अंत में हो उनकी धातु संज्ञा होती है अंत धातु सूत्र का अर्थ क्या है कि सन से लेके कमे सूत्र से विहित जो उणिंग तक जो बारह प्रत्ये हैं वे जिसके अंत में उनकी धातु संज्ञा होती है तो क्या हो गया गोपाए गोपाए धातु बनगी अब गोपा धातु के बाद लिट तप लिट तिप आदि किया तो गोपाती रूप सिद्ध हुआ। आय आदय आर्धातु के वाह आय आदि जो आर्धातु की विवक्षा में आय आदि जो है वो विकल्प से होते हैं। वो हो भी सकते हैं और जो नहीं है कि वो हो ले अगर वो होंगे तो वहां पर क्या है की काश्य नेकाश आम वक्तव्यो की जो काश और धातु है उससे आम होता है लिट परे रहते ये एक है काश्य नेकाश आम वक्तव्य है क्या अर्थ है इसका कि भाई आस और काश को आम विधान करने से उसके मकार की संज्ञा नहीं होती सॉरी काश और अनेकाश धातुओं से आम प्रत्यय कहना चाहिए ये हो यहाँ पर कि काश और अनेका अनेका मतलब अनेक अक्ष वाली जो धातु है जैसे गुबु जो धातु है उसमें दो अक्ष होते हैं तो अनेक अच्छ वाली जो धातु है उससे आम प्रत्यय कहना चाहिए तो जहाँ पर आश और काश को आम विधान किया जा रहा है या फिर किसी धातु को आम विधान किया तो वहां पर म की संज्ञा नहीं होगी वहां पे आम में आम पूरा का पूरा है तो गोपा गोप धातु उसमें आय हुआ विकल्प से आय हुआ उसके बाद वहां पे आम हुआ कहती है वक्तव्य ठीक है जी आ... आम हुआ और आर... आम हुआ तो गोपायाम बन गया गोपायाम <clears throat> क्योंकि यदि आम आम आमकार इस हो तो मित होने से आम अंच के आगे होगा ऐसी दशा में आस और काश धातु के आकार के आगे आम का आकार आएगा तब स्वर्ण दर किए जाने पर आस और काश जैसे तैसे रह जाएंगे फर्क ही नहीं पड़ा इस बार आम का विधान तो व्यर्थ हो जाएगा ठीक मतलब अगर आम में अगर म जो है वो इस संज्ञक है ठीक है जी म तो हटा दिए आशेष बचा तो जो जिसका होता है वो मिसका के बाद उसका प्रयोग होगा उस प्रत्येक का तो काश और आस धातु में क्या होगा आ के बाद ही आ का प्रयोग आ के बाद आ का प्रयोग होगा तो वहां पर स्वर्णदर्भ हो जाएगा तो आ ही रह जाएगा वो कास का काश ही रह जाएगा तो इसलिए वहां पे मित संस नहीं है वहां पर क्या होगा कि तो तो इसलिए वो इत नहीं है तो वहां पे आम इस तरह से लगेगा और अर्धातु तो तो की विवक्षा में आय प्रत्यय प्रत्य सबसे पूर्व होगा सबसे पहले होगा तो गोपाय बनेगा गोपाय के बाद फिर उसको जो है फिर परे रहते आए आए होने पर बन गया धातु धातु की धातु धातु धातु मतलब पहले ही वो तो ही। पर अब जब आए आम कुछ भी लग रहा है जैसे आए लग रहा है गुप्त के बाद आए तो सनाध्यंता धातु फिर से धातु संज्ञा होती है ठीक है जी और वो होने के बाद अब वो अनेक धातु है तो काशी ने अर्ष से आम प्रत्यय हुआ तो गोपाय आम और गोपायाम के पास फिर लेट ये स्थिति हो जाती है इस तरह से आतो लोपह, आतो लोपह मतलब धातु के उपदेश में जद यद अन्त, जद अंतम अद अंतम धातु के उपदेश में जो अद अन्त होता होता है है उसके अ का लोप अधिक आर्धातु परे रहते आर्धातु के उपदेश काल में जो अदंत अंग है उसके अव्यव आकार का लोग आर्धातु पर गए थे धातु के उपदेश काल में जो अदंत अंग है उसके अवय आकार का लोप परे रहते। धातु पर क्या स्थिति है? गोपाय हम बना चुके हुए हैं कैसे बना चुके हैं आय आदय आर धातु के वाह सूत्र से गुप्त धातु में आर धातु लिट परे रहते बना दिया है आय आय बना दिया तो गुप्त से वो आय जोड़ करके फिर से गुण होकर के गोपाय बन गया गोपाय लव स्थिति होगी फिर धातु में फिर से धातु संज्ञा होगी फिर से लिट होगा तो अभी स्थिति में जब ऐसा होगा तो फिर से आम होगा आम जो है वो अर्ध धातु के हैं अब जब आम आर्धातु होगा तो फिर क्या होगा फिर अतोलोप से अ का लोप होगा की आर्धातुक उपदेश में जो अंत है और जिसके अंत में है, है? ठीक तो अर्धातुक परे रहते उस अ का लोप होगा अर्धातुक है आम उससे पहले है गोपाय धातु गोपाय धातु में य में अ है तो उस य में जो अ है उसका लोप होएगा आम परे रहने पर फिर आमह आम, आम पर से लुक की भाई आम से परे लिट का लुक हो जाता है लिट का लुक हो जाता है तो लोप हो जाता है आम से परे तो उसका लोप हो गया आमह सूत्र का अर्थ क्या होगा कि आम के आम से परे लुक हो जाता है लुक किसका हो जाता है लिट का लुक हो जाता है लिट का लोप हो, हो जाता है लुक अर्थात लोप लुकु लुप का अर्थ होता है लोप हो जाना तो आम से परे लिट का लुक हो जाता है मतलब आम से परे लिट का लोप हो जाता है क्रिन चानु क्रिन ये जो है ये असल में तीन का मतलब होता है क्री भू और अस क्री ये एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार का अर्थ क्या है कि जैसे अण प्रत्याहार होता है तो अण में क्या होता है आ, य, उ, तो वैसे क्रिय प्रत्याहार में क्री भू और आती हैं तो अस्थित्रिय जो है अनुप्रुजे अनुजे मतलब उनका अनुप्रयोग होता है बाद में उनका प्रयोग होता है कब लिट परे रहने पर कैसी स्थिति पर कि आम जिसके अंत में है उससे परे अगर लिट पर... आम जिसके अंत में है उससे परे अगर उससे परे लिट पर क्री भू और असातु का अनुप्रयोग होता है आम के आमंत के साथ उसके पीछे इसका प्रयोग होता है आम अंत में है तो उसके पीछे क्री भू और अ का प्रयोग होगा तो गोपाए आम के बाद गोपाए आम क्री या भू या अ का प्रयोग होगा और फिर जो है वो लिट अधिकार्य होंगे अब जब लिट अधिकार्य हुँ, क्या होंगे फिर से फिर तो फिर जो है अब जो हमने बता दिया जी कि उसका तो लुक हो गया यहाँ से फिर से लेट होगा और लेट होगा फिर उससे उसको तेप उणाल आदि सारे कार्य होंगे तो क्री होने के बाद फिर से लेट तेप उणाल आदि कार्य हो करके ये चकार बनेगा और चकार रूप कैसे बनता है क्री होता है क्री में क्री क्री क्री और फिर क्री और फिर और, और कौन सा वाला तो ये जो पहले वाला क्री है इसको क्या हो गया इसको जो है कि उर उर्त जो अभ्यास का रिवर्ण है जैसे कि क्री में जो री है उसको अत आदेश हो जाता है जब जब भी किसी को अत आदेश होता है तो उन रप ये सूत्र बोलता है कि री को जो भी आदेश होगा री और री को जो भी आदेश होगा वो रही होगा र पर ही होगा हो तो वो री को अर आदेश हो जाता है जो री को अत बोला तो अत होने के बजाय वो अर बनेगा तो क्री को बन गया कर ठीक है अर तो क्री को बन गया अर तो कर क्री करी स्थिति है कर क्री क्रीअ में हलादी शेष से कर शेष बचेगा कह का लोभ क क्री अब कर, क्री अ में कोशु से का हो जाएगा तो चा, क्री अ अच्छो से क्या हो जाएगा अचोया फिर अचो नीति सूत्र ये बोलता है कि अणित तो और सत्य परे रहते जो अक्ष है उसको वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि हो जाएगी तो च तो हमने बना लिया था च क्री और ये स्थिति थी तो क्री में जो री है उसको वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा कार आर बन गया क के साथ जोड़ दिया कार बन गया च कार अ जोड़ा तो चकार विजय रूपण तो गोपायान पहले बना चुके थे उसके बाद चकार बन गया गोपायान चकार अब इसमें क्या है ऋतो भारद्वार जिस हाँ फिर उसके बाद क्या है कि मकार को अनुस्वार हो जाता है मोनुस्वार है और उसको जो है अनुस्वार से ये पर स्वर्ण परस्वर्ण हो करके उसको गोपायान चकार इस प्रकार से युग बन जाता है तो उरत ये उरत ये जो एक सूत्र आया इसका अर्थ आपको देखना चाहिए अभ्यास का जो रिवर्ण री, है उसको अत आदेश होता है उड़त और इसका उदाहरण है चकार या गोपायान चकार जरूरी नहीं है आप गोपायान उदाहरण दो आप चकार भी अगर उदाहरण दे से आप चार लेटकार रूप बना दे तो भी वो ये उदाहरण सही है अभ्यास का जो रिवर्ण है उसको अत आदेश होता है द्विर्वचनेची द्वित्व निमित्त अच परे रहते अच आदेश ना हो द्वित्व कर्तव्य द्वीर वचने का मतलब क्या हुआ कि द्वित्व निमित तक जो अच्छ है आजादी परे होने पर अच्छ के स्थान में आदेश ना हो द्वित्व कर ना हो तो अची वीर वचने मतलब जहाँ पे द्वित्व करने की स्थिति हो वहां पर अच परे रहने पर देखो लिट अगर परे है तो पहले ही न, हम कह चुके हैं कि भाई जब लिट होता है तो वहां पर क्या स्थिति होती है वहां परिपि धातु और अन्य इस सूत्र से क्या हो जाता है द्वित्व होता है ठीक है जी द्वित्व पर जब द्वित्व होगा और उस स्थिति में अगर यण भी होना होगा जैसे री है री क्या है स्वर है ठीक है इक है इक के बाद अगर स्वर आ जाता है तो उसको यण होगा अब यहाँ पर क्या स्थिति है हमारे पास गोपायांग क्री अतुष अतुष में आ है स्वर है क्री में री है इक है तो इक के स्थान में जण होगा ठीक है क्योंकि बाद में पर द्वीरवचनी सूत्र बोलता है कि जहां पर द्वित्व निमित्त अगर स्वर बाद में है ऐसा स्वर है जो असल में द्वित्व का निमित्त है लिट है, है, है लिट अगर बाद में हो तो लिट लिटोर से भ्यास है तो उसको द्वित्व होगा तो वहां पर क्या किया जाए क्या उसको यण करें या उसको द्वित्व करें तो वो बोलता है कि वहां पर अच आदेश हो न द्वितीय कर्तव्य अच आदेश मतलब यण को यण वाला जो आदेश है वो असल में अच आदेश है तो अच आदेश हो ना द्वितीय कर्तव्य द्वित्व के स्थान में अच आदेश नहीं करना चाहिए द्वित्व निमित्त अच या अच प्रत्यय होने पर अच के स्थान में ज आदेश ना हो द्वित्व करना हो तो द्वित्व करना है तो द्वित्व करना है तो वहां पे अज आदेश नहीं होना चाहिए द्वितीय निमित्ते अची अच आदेश वो न करते हुए द्वितीय निमित्त अच परे रहते अच आदेश नहीं करें एकाच उपदेश हमारे पास ये एक व्याकरण में, प्रकरण में जो समस्या होती है कि कहीं जगह इड होगा कहीं जगह इड नहीं होगा इड कौन से वाला इड आठ धातु कच्चे इड ये ये जो इड है वे रहने पर होना है पर उन कुछ धातुओं में ये नहीं भी होगा उपदेश अवस्था में जो धातु एक अच्छ है अब गुपु धातु में पूरा क्या है गुपू पर उसको दो अच वाली धातु नहीं मानते एक अच्छ वाली मानते हैं एक अच्छ और वो अनुदात्त धातु है ठीक है तो उपदेश अवस्था जो धातु एक अच्छ और अनुदात्त है उससे परे आठ धातु को इट का आगम नहीं होता तो यहाँ पे क्या है कि जो गुपुर धातु है उपदेश अवस्था में एकाच और अनु भी है इसलिए इधगा किस स्थिति में गोपायान चक्री थी क्या है कि गोपायान चक्री थी में होना था इध का आगम ठीक से आधातुक से ईड वला दे मतलब वलादी प्रत्ये पर रहने पर होगा व्यंजन पर रहने पर होगा पर वो नहीं होगा क्योंकि एकाच उपदेश सूत्र में निषेध किया ये सूत्र परीक्षा में आ चुका है प्रश्नव्य है तो उपदेश अवस्था में जो धातु एक अच्छ होती है और जो अनुधा होती है उससे अर्धातु को इट का नहीं होता है ये इसका उदाहरण के रूप में गोपायन चक्रोपा गोपायन गोपा, चक्रीथ ये मानेगा गोपायन चक्रित गोपायन चक्रथ ये उदाहरण हो जाएगा इसका फिर है स्वरती सुवरती तो सुती सुयती धू यानी कि जो कौन कौन सी धातु श्वरी, श्वरी धातु शब्द करने और दुख देने में लगती है शुंग धातु पैदा करने के अर्थ में ठीक है फिर दूसरी भी भी एक शुंग धातु है वो वो भी के अर्थ में लगती है एक तो अदादी वाली शुंग धातु है एक दीवादी वाली शुंग धातु है दोनों पैदा करने के अर्थ में लगती है धुए धातु कंपने के अर्थ में का हिलने के अर्थ में फिर उद इत उ जो है जिसमें इत संज्ञा है जैसे धातु जो है उसमें उ जो है इत संज्ञा होता है जिनका दीर्घ इकार हुआ हो ठीक है ऐसी धातुओं से पर वलादी धातु को इड विकल्प से हो तो वहाँ पे वला धातु को होगा तो इड विकल्प ये हम क्यों बोल रहे हैं ये इसलिए बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले कहा था आयादय आयादय आर्धातु के बाद तो वो विकल्प से होना था आम जो आये जो हुआ गुप्त धातु के बाद जो आय हुआ लिट में वो विकल्प से हुआ गोपाय जो है वो विकल्प से बना कुछ जगह बना ही नहीं अब जा, नहीं बना तो वहाँ पे गुप्त धातु थी गुप्त धातु थी गुप्त धातु थी फिर उसमें जुगोप आदि इस तरह से रूप बनने थे तो वहां पे जहाँ पर थ आया तो वहां पे आर धातु के सेठ बुलाते थे आगम था तो वहां पे बोलते कि यहाँ पे नहीं होगा जी क्यों नहीं होगा होगा पर विकल्प से होगा किस सूत्र से स्वरती सुवरती धूदितोवा मतलब जिसमें ईद जो है है वहां पर विकल्प से इड का आगम होता है तो शुंग धुए और उद ईद धातुओं से भरे वलाधियार धातु को इड आगम विकल्प से हो और फिर जो मैं पहले एक सूत्र बता चुका हूं नेटी सूत्र क्या बोलता है कि परे परे रहते रहते हलंत हलंत हलंत को ठीक है है जी जो धातु के वृद्धि ना हो जैसे जो वजह हलन्त जो वृद्धि होती है गोप धातु में भी वृद्धि होनी थी गोप से गौप बनना था तो वो वृद्धि नहीं होती अगर इन तो से गुण हो सकता था और वो वृद्धि का अब जब वृद्धि का निषेध हुआ तो से गुण होगा और फिर आगे अगोप अगोपीष्टान अगो इत्यादि झलो झली एक सूत्र है वो क्या बोलता है जैसे ईट एट, ईटी है वो क्या बोलता है कि ई के बाद अगर ई आ जाए छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई जाए तो बीच में जो स्थित है उसका लोप हो जाएगा तो वैसे ही क्या बोलता है झलके बाद अगर झल हो और बीच में स हो तो फिर उसका लोप हो जाएगा किसका लोप हो जाएगा का लोप हो जाएगा। जला पर मतलब जल का लोप होता है जल परे रहने पर जल क्या होते हैं जब गढ़ जब गढ़ जब गढ़ खटा थर हल तो ये जो हैं अंतस्त और पंचम वर्ण जो है उनको छोड़कर के जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे होते हैं झल झलव आदि और जो पंचम वर्ण है ना ना ना। उनको छोड़कर के जितने भी उन सारे व्यंजन अगर बाद में हो पहले भी उनमें से कोई है व्यंजन और बाद में कोई व्यंजन है तो बीच में अगर शिक्ष है तो उसका लोप हो जाएगा झल परे रहते का लोप होता है जल पर ही तो ये, जल तो ये जो है परीक्षा की दृष्टि से इतनी ही धात्वे थी गुप्त धातु तक जो है वो परीक्षा में निर्धारित है अब यहाँ पे एक सूत्र है जो कि परीक्षा में वो व्याख्या के ले नहीं आएगा परीक्षा में उसका प्रयोग अवश्य होगा रूप सिद्धि के लिए और ये सूत्र क्या है ये सूत्र किसी उसमें जो है ये पुस्तक में 500 है इसी सूत्र की संख्या और किसी पुस्तक में इस सूत्र की संख्या जो है 503 है सार्वधातुकम अपित वो सार्वधातुक जो कि अपित है जैसे कि तस तस जी तस था, वस मस। ये सार्वधातुक तो है अगर लटल कार में है ठीक तो तो है जी ये तीन सार्वधातु पर अगर ये अपित है या फिर जैसे कि आपके पास हमारे पास शप होता है शप जो है पित्त होता है तो वो अपित नहीं है पर शन शित शनम और आदि आदि जो हैं, जो कि आगे गणों में आएंगे तो वहां पर क्या होता है पनी होता पानी होता तो वो भी से शिव है, शीत तो है तो वो सार्वधातु तो है पर वो पित्त नहीं है अपित्त है तो अपित्त जो सार्वधातु होता है वो गीधवाध होता है गेजवाद होता है तो उसमें क्या हो जाता है वो गिधवध हो जाएगा तो क्या होगा तो सूत्र से उसको गुणवृद्धि आदि कार्य नहीं होंगे यह जो सूत्र है ये गुणवृद्धि का निषेध करता है सारधातु मतलब अपित सार्त के समान होता है नेत को निमित जो होते हैं, वो इनमें भी होते हैं ये आपको रूप सिद्धि में आवश्यक होगा फिर इसी तरह से एक और सूत्र है जो रूप सिद्धि में आवश्यकता है परन्तु व्याख्या में वो पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है वो है उष्णब शारधातु ये किसी पुस्तक में इस सूत्र की संख्या 504 है किसी में पांच है तो हुआ धातु के ये कहता है कि हु धातु स्नु अंग के जो असंयोगपूर्ण पूर्व जो उण है उसको यर्ण आदेश हो आजादी पर शार्वध देखो हम ये बोल रहे हैं कि भाई इसको तो जो है यण नहीं होगा जी ऐसी स्थिति में हु धातु को जर्ण नहीं होगा कहा जर्ण नहीं होगा द्वीर वचने की जब उसको द्वित्व कर दिया है तो वहां पे उसको या द्वित्व करना है तो वहां पे उसको जर्ण नहीं होगा हु हु हु ऐसी स्थिति है जो हु वैसी स्थिति है जो हु व तु ऐसी स्थिति आएगी तो वहां पे क्या है वहां पे जर्ण नहीं होगा तो ये ये बोलते हैं कि हु धातु तेकाशी अंक के असंयोग जहाँ पे संयोग नहीं है ठीक है वहां पर वर्ण को जन आदेश हो आजादी सार्वधातु प्रत्यय पर रहते आजादी अगर सारधातु प्रत्ये पर है तो वहां पर जन आदेश हो ऐसा नहीं कि जन आदेश नहीं हो तो ये इस सूत्र की आगे आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रकार से रूप में आवश्यकता है बस इनकी इनकी व्याख्या में आवश्यकता नहीं है गमहन जन खन घसाम लोपित इनकी उपधा का लोप हो आजाति कंगी में अंग में अंग में भी होता है पर उसमें इनकी उपदाह को लोप नहीं होगा पर बाकी जो है बाकी जगहों में परे रहते उपधा का लोप होगा आजादी अगर परे के तो किसकी उपधा का लोप होगा गम धातु गम धातु में उपधा क्या है गम धातु में उपधा है अनुंत्या जो अलो में अंतिम अल क्या है मा, में अल है मा, तो उससे पूर्व क्या है अ अ अ ग में में जो लगा अ है है तो उसका लोप लोप हो हो जाएगा तो में अ का लोप हो है। गम का जाता ऐसा बनेगा हन में न, में ज, खन में है ना जन खन ऐसा शेष रह जाएगा उपधा का लोप हो जाएगा कब के ग रहते पर अगर अंग हो एक अंग भी होता है चलेह के बाद अंग भी होता है जैसे चले होता है, वैसे चले के स्थान में अंग भी होता है तो वहां पर नहीं होता। ये भी व्याख्या में नहीं आएगा परंतु रूप सिद्धि में आवश्यक है इस सूत्र की संख्या किसी पुस्तक में पांच सौ सात है और किसी पुस्तक में पांच है इस सूत्र का अर्थ है कि दीवादि गण की जो पुष आदि धातु है वो या फिर इत संज्ञा हो ऐसी जो धातुएं है उनसे परे चली को अंग आदेश हो परस्मैपद में पद मैंने कहा ना कि चली को अंग आदेश होता है तो चलेह को अंग आदेश होता है इससे अंग में अशेष बचता है जैसे चलेह में सिच होता है सीच में सशेष बजता है तो चलेह अंग में चिली को अंग आदेश हो जाता है और उसमें हाँ कल हो जाता है अवशेष बजता है अब इसके बाद जो है एकदम बाद है वो है पित आत्मयपदा नाम टेरे ये यहाँ से जो है एक धातु का प्रकरण शुरू होगा एक धातु परीक्षा में अनिवार्य है परीक्षा में निर्धारित है तो हम इसको यहाँ पर करेंगे और इसको करने के बाद फिर ये भू धातु का प्रकरण समाप्त हो जाएगा तो सबसे पहला सबसे पहले तो ऐध धातु एद धातु जो है ये आत्मपदी धातु है आत्मपदी धातु किस अर्थ में लगती है ये धातु वृद्धि अर्थ में इसमें क्या है कि ए धातु का जो आकार है एध असल में उपदेश में यह धातु पूरी धातु है एध जैसे गुपु धातु थी गुपु ठीक है बड़ा वाला तो यहाँ पे अ अत्यक है एद का आकार अनुदात्त है और इतसक है तो अनुदात्त तो होने की वजह से अनुदात आत्मपदम इस नियम से वो आत्मपद धातु है तो यहाँ पे आत्मपद प्रत्य लगेंगे आत्मे पदा तेरे जहाँ आत्मे हो तो वहाँ पे जो वहा क्या है लेट लिट लेट और लोट ये जो है इनमें क्या होगा इनमें ये टित हैं सब तज्ञा है तो ऐसे जो हैं उनके पद को उतने पद की जो टी है टी क्या होती है अचो अंत्यादि टी अचो में जो अंतिम अच है वह आदि में जिसकी उस पूरे समुदाय की होती है टी संज्ञा तो वो जो टी है उसका लोप हो जाता है उसका लोप नहीं हो जाता सॉरी उस टी को ए हो जाता है टी को एम एत्व। टे ए यहां पे क्या सूत्र है टित ट है इत संज्ञा जिसका उससे टी ट टित का, का आत्म पद नाम आत्मे पद वालों का का ए, हो, ए हो मतलब उसको टी को ए हो जाएगा आतो गीत अचापर से गीताम आकार से ये से परे गीताम जो है उनके आकार को ये हो जाएगा आको आ तो हाँ। अतः पर से अ से परेत आम ईत जो है अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और से परे जो हैं ग्रित प्रत्यय है उनके आकार को ये हो जाए तो गीत प्रत्येक कौन हुए गृत प्रत्ये तो वो हुए जो लंग लिंग लोंग रिंग में है तो उसमें वह है, है तो वो प्रत्येक हैं ठीक है जी, क्या, जी बात सही है पर एक दूसरी बात है शारधातु काम अपित शारधातु का सूत्र ने क्या कहा जो अपित है जो पित्त नहीं है ऐसा अगर शारधातु में कोई है तो वो गेंद होता है वो गेंद के स्मार होता है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर तो है नहीं। तो जो में। में क्या है की सारे के सारे अपित हैं। और सार्वधातुक भी है तो यह तो क्योंकि तिंग है तो सार्वधातुक तो है तो तिंग शीख सार्वधातुक से सार्वधातु संज्ञा होगी और सार्वधातु से गेंदव भाव हो गया तो गेंदवद भाव होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे आतो जो अ के बाद जो मृत है उनके आ को ये आदेश हो जाता है तो ये आ को ये हो जाता है आताम में जो आ है उसको ये हो जाएगा य का वहां पर लोपोव्योरवली इस सूत्र से इस सूत्र से लोप हो जाएगा और एद आ, आताम में बन जाएगा एद ई ताम ए ताम में और ताम जो है उसको क्या हो गया तो आम तो वहां पे अच्छ पे हुआ आ में तो आ में हुआ तो उस वो जो आ है आम तक वो सारा क्या है टी उस टी को क्या होगा ए हो जाएगा तो ए हो गया क्यों क्या हो गया ताम को ते बन गया ई ते एप हुआ वो भी उससे फिर गुण आगे हुआ तो ए ते ते इस तरह से बनेगा ठीक है फिर ई उसमें जुड़ा आताम का जिसको ई आदेश हुआ वो जुड़ करके ते इस प्रकार से रूप बनेगा तो से लट प्रथम पुरुष द्विवचन में आताम आदेश शप एध आताम स्थिति में आतो की इससे आकार के ई आदेश लोपैरवली सही कार का लोप और गुण में गुण होने पर फिर आ, ताम ये बना और इससे को हुआ तो दे दे के। तो रूप बन गया इसलिए जो मैंने सूत्र बताया उसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी कि सार्वधातुक जो अपित है वो अंगेद्व होता, होता है तो उससे आत्मता इस सूत्र का प्रयोग हो सकता है तो था को से हो जाता है लिट का लिट सॉरी टित का जो ल है जैसे इनमें जो टित सब ऐसे तो जो लह है उनके बाद थास जो है थास मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है तो उस थास को से हो जाता है तो एक से ये रूप बनता है ये उदाहरण हो गया गुरु रिच्छा। जो हैं इच आदी, इच आदि आदि इ इ धातु है जो धातुएं हैं उसमें जो गुरु मतो गुरु वाला गुरु वर्ण किसको कहा जो कि हृस्व नहीं है द्वि मात्रिक है वो हो गया गुरु तो गुरु वाले गुरु वाले वर्ण से रिच धातु के अलावा अनरिच का है ना अनरिच अनिच मतलब रिच धातु से भिन्न गुरुवर्ण वाले इज धातु से आम को लिट आम को क्या होगा आम हो लिट परे रहते इज धातु से आम होता है लिट परे रहते तो ऐ आम यहाँ पे ये स्थिति बनेगी एध आम म प्रतिबद्ध क्रियो प्रयोग जब आम प्रत्यय हुआ जिससे होता है आम अनुप्रोज्यमान जिस धातु से होता आत्म पद हो क्रिय धातु अब क्रिय धातु में तीन हैं है क्रिभू और अस ठीक है जी तो क्रिभू अस में से जैसे हम क्री यहाँ पे कर रहे हैं तो वहां पर उसमें क्री धातु उभयपदी है तो यहाँ पर हमने आत्मयद करना है कि प्रश्न पद करना है तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि समान अनुप्रुज क्रिया धातु भी आत्मयपद की होगी आम प्रत्ययत आम प्रत्यय जिससे हुआ उसकी तरह क्रिय का अनुप्रयोग होता है और ऐसा होने पर अगर वो धातु आत्मपदी है तो क्री का अनुप्रयोग आत्मयपद के रूप में होगा अगर वो धातु परस्मयपदी है तो क्री का प्रयोग परस्म के रूप में जैसे गोपाल शिकार वहां पर परस्मैपद में बना अब यहाँ पे जो है आत्मयपद में बनेगा क्योंकि ये धातु आत्मपद लिटस तझ और एश इरेच लिड आदेश जो होते हैं उनसे अगर त और झ है तो त और झ को एश और इरेच ये आदेश हो जाते हैं तो के स्थान में एश ऐस में एश -एश बचेगा और झ के स्थान में इरेच इच में इशेश बचेगा इध्व लुंगात इन, लुंग इन अंता इन अंग से परे सिद्धवम और लिट के धकार को ढकार हो इन्हा मतलब इन से परे इण्त अंग से परे इन अंत इन क्या हो गया hmm...